महाभारत शांति पर्व तिंथ्रोध्याय महर्षि नारद और पर्वत का उपाख्यान युधिष्ठिर्वाच स कथम कांचन संजय से सुभवत पर्वते कि मच युधिष्ठि ने पूछा भगवन पर्वत मुनि ने राजा संजय को सुवर्णष्ठिवे नामक पुत्र किसलिए दिया और वह क्यों मर गया यदा सहसराज तनव कथम अप्रप्त कौमार संजय से सुत मृत जब उस समय मनुष्य की एक हजार वर्ष की आयु होती थी तब संजय का पुत्र कुमार अवस्था आने से पहले ही क्यों मर गया उताहो नाम मात्र वै सुवर्ण निष्ठि विनोवत कथम वा कांचन वे इच्छा वेद उस बालक का नाम मात्र ही स्वर्ण सुवर्णष्ठि था या उसमें वैसा ही गुण भी था स्वर्ण सुवर्णष्ठिवी नाम पढ़ने का कारण क्या था यह सब मैं जानना चाहता हूँ श्रीकृष्णवाच अत्रते वर्ण्यामे यथावृत्तम जनेश्वर नारद पर्वत द्वादशीलोकसतम श्रेष्ठ कृष्ण मोर्य इस विषय में जो बात है वह यथार्थ रूप से बता रहा हूँ सुनिए नारद और पर्वत ये दोनों ऋषि संपूर्ण लोकों में श्रेष्ठ हैं मातुलो भागने का विहर तुका परस्पर मामा और भांजे लगते हैं पहले की बात है ये दोनों महर्षि में भ्रमण करने के लिए प्रेम पूर्वक से यहाँ आए थे हवे पवित्र भोज्य न देव भोज्य नारदो मातुव भागिने वे यहाँ पवित्र हविष्य तथा देवताओं के भोजन करने योग्य पदार्थ खाकर रहते थे नारद नारजे मामा हैं और पर्वत इनके भांजे हैं ताव पाव अवनी अवनीतल चारिण भोगान वे दोनों तपस्वी पृथ्वी तल पर विचरते और मानवी का करते हुए यहां रूप से परिभ्रमण करने लगे आखे यो मृा सा पोण था भवे उन दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के के साथ प्रेम पूर्वक एक शर्त कर रखी थी कि हम लोगों के मन में शुभ या अशुभ जो भी संकल्प प्रकट हो उसे हम एक दूसरे से कह दें अन्यथा झूठे ही साप का भागी होना पड़ेगा तो तथे प्रतिज्ञा महर्षि लोकपोज संजय स्व्य राजोचत वे दोनों लोक पूजित महर्षि तथा सु कहकर पूर्वोक्त प्रतिज्ञा करने के पश्चात श्वेतपुत्र राजा संजय के पास जाकर इस प्रकार बोले आवाम भवते कच्चित कालम हितायती यथावत् पृथ्वीपाल आवयो प्रगुणी भव भूपाल हम दोनों तुम्हारे हित के लिए कुछ काल तक तुम्हारे पास ठहरेंगे तुम हमारे अनुकूल होकर रहो तथेत राज तथ कदाचि तौराज महात्मा तपोधनौ आब्रवीद परेत सुते वर्णि एकक मम कन्याुवाचरसी दर्शनीया नवद्यांगीशील सुकुमारी कुकुमी चम्मकिजल्कसुप्रभा तब बहुत अच्छा कर राजा ने उन दोनों का सत्कार पूर्वक पूजन किया तदनंतर एक दिन राजा संजय ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन दोनों तपस्वी महात्माओं से कहा महर्षियों यह मेरी एक ही कन्या है जो परम सुंदरी दर्शनीय निर्दोष अंगों वाली तथा और सदाचार से संपन्न है कमल केसर के समान वाली या कुमारी आज से आप दोनों की सेवा करेगी परमम राजा विप्राउप देव पितृव तब उन दोनों ने कहा बहुत अच्छा इसके बाद राजा ने उस को आदेश दिया बेटी तुम इन दोनों महर्षियों की देवता और पितरों के सेवा करो कन्या धर्मचरण में तत्पर रहने वाली उस कन्या ने पिता से ऐसा ही होगा जो कर राजा की के के अनुसार उन दोनों सत्कार पूर्वक सेवा आरंभ कर दी। उसके उस सेवा तथा अनुपम रूप सौंदर्य से नारद के हृदय में सहसा काम भाव का संचार हो गया वृद्धे ही ततस्तृद कामो महात्म यथा शुक्ल पक्ष से प्रवृत्तौ चंद्रमा शन उन महामसी नारद के हृदय में काम उसी प्रकार धीरे धीरे बढ़ने लगा जैसे शुक्ल पक्ष आरम्भ होने पर शनै शनै चंद्रमा की वृद्धि होती है भागने चम भागनेर्वताय महात्मेंसंस शिष्यम तीव्रम वीणमान स धर्म भीन धर्मग्नारंदे लज्जावस भांजे महात्मा पर्वत को अपने बढ़े हुए दुस्सह काम की बात नहीं बताई तब तपसा चेन्त स्व तपसा चेगत पर्वत कामार नारद क्रुद्ध साम पैरम ततो वृचम परंतु पर्वत ने अपनी तपस्या और नारद जी की चेष्टाओं से जान लिया कि नारद काम वेदना से पीड़ित हैं फिर तो उन्होंने अत्यंत कुपित हो उन्हें श्राप देते हुए कहा कृप्वाग्रो भवान्मया यो भ धतीसकल शुभो वो शुभ अन्याखेये तदय मिथा कृत वचनम ब्रम्ह तस्मा स आपने मेरे साथ स्वस्थ से यह शर्त की थी कि हम दोनों के हृदय में जो भी शुभ या अशुभ संकल्प हो उसे हम दोनों एक दूसरे से कह दें आपने अपने इस वचन को मिथ्या उद्यत हुआ हूँ न ही काम प्रवर्तन तम भवाना चेरा सुकुमारे तस्मा दे सपा जब आपके मन में पहले इस सुकुमार हमारे कन्या कुमारी के प्रति काम भाव का उदय हुआ तो आपने मुझे नहीं बताया इसलिए मैं आपको श्राप दे रहा हूं ब्रह्मचारे गुरुयस्मा तपस्वे ब्राह्मणश्च सन आकरसे समयभ्रंसं आवाभ्यां च कृतो मिथः सबसे तस्मासु संकृद्धो भवन्तं तम निबोधबे आप ब्रह्मचारे मेरे गुरुजन तपस्वी और ब्राह्मण तो भी आपने हम लोगों में जो शर्त हुई थी उसे तोड़ दिया है इसलिए मैं अत्यंत होकर आपको जो दे रहा हूं, उसे सुनिए सुकुमार भारिष्यति न संशयानरूपम विवाह प्रभृति प्रभु संदक्ष स्वरूप नीना कृतम प्रभु यह सुकुमारी आपकी भारिया होगी इसमें संशय नहीं है परंतु विवाह के बाद से ही कन्या तथा तो अन्य सब लोग आपका रूप अर्थात मुख मानर के समान देखने लगेंगे बंदर जैसा मुंह आपके स्वरूप को छिपा देगा स तदवाक्यम तो विज्ञा नारद पर्वतम तथा अभिक्रोधान क्रोधेयम समातु तपसा ब्रह्मचर्य सत्यन चमेर च न उस बात को समझकर मामा भी कुपित हो उठे और उन्होंने अपने भांजे पर्वत को छाप देते कहा अरे तू तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य और इंद्रिय संयम से युक्त एवं नित्य धर्म प्राण होने पर भी स्वर्गलोक में नहीं जा सकेगा तो, तो सप्ताभ हो परस्पर अमर शो प्रति जगह क्रा विज तब इस प्रकार अत्यंत कुपित हो एक दूसरे को श्राप दे वे दोनों क्रोध में भरे हुए दो हाथियों के समान पूर्वक प्रतिकूल दिशाओं में चल दिए पर्वत पृथ्वी कृष्ण महामते पूज्यमो यथा न्याय तेजसा स्व भारत भारत परम बुद्धिमान पर्वत अपने तेज से यथोचित सम्मान पाते हुए सारी पृथ्वी पर विचरणे लगे अथ हम तामलभवत् नारदात्मजा धर्मेण विप्रवर सुकुमारी मनीता प्रवर नारद जी ने उस अनिंद सुंदरी संजय कुमारी सुकुमारी को धर्म के अनुसार पत्नी रूप में प्राप्त किया ग्रहण वैवाहिक मंत्रों का प्रयोग होते ही वह राजकन्या साप के अनुसार नारद मुनि को वानराकार मुख से युक्त देखने लगी च तदा प्रतिमत देवर्षि का मुह वनर के समान देखकर भी सुकुमारी ने उनकी अवहेलना नहीं की वह उनके प्रति अपना प्रेम बढ़ाती ही गई रखने वाली सुकुमारी अपने स्वामी की सेवा में सदा उपस्थित रहते और दूसरे किसी पुरुष का यक्ष यक्ष अथवा देवता ही क्यों न हो मन के द्वारा भी पति रूप से चिंतन नहीं करती थी तथा कदाचित भगवान पर्वतों नो चार विरहितं विरहित तत्रापस्य तत्र तदनंतर किसी समय भगवान पर्वत घूमते हुए किसी एकांत वन में आ गए वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा प्रोवाच नारद भगवान प्रसाद मे प्रभो तब पर्वत ने नारद जी को प्रणाम करके कहा प्रभो आप मुझे स्वर्ग में जाने के लिए आज्ञा देने की कृपा करें तमुवा चतो दृष्ट पर्वतम नारदस्तथा कृतांजलिमुपासी दीनम दीन तरस्वय नारद नारदजी ने देखा पर्वत दीन भाव से हाथ जोड़कर मेरे पास खड़ा है फिर तो स्वयं भी अत्यंत दीन होकर उनसे बोले तव प्रथम सप्त वनर भविष्युक्न मैं सप्तमीमरा अद्य प्रभति वैवास स्वर्गे नवापती ह तब नैतद्देवृत पत्र स्थानैवान् बस पहले तुमने मुझे यह साप दिया था कि तुम बानर हो जाओ तुम्हारे ऐसा कहने के बाद मैंने भी मसरता बस तुम्हें साफ दे दिया जिससे आज तक तुम स्वर्ग में नहीं जा सके यह तुम्हारी योग्य कार्य नहीं था क्योंकि तुम मेरे पुत्र की जगह पर हो न वर्त साधम तथा दृष्टवा नारदम देवरोकुमारी प्रद्राव बातचीत करके उन दोनों रिचों ने एक दूसरे के के को को कर दिया। तब को देवता के रूप में देखकर आशंका से भाग चली पर्वत मनिताम अव भर तारी उसके साथ भी राजकन्या को भागती देख पर्वत ने इससे कहा देवी ये तुम्हारे पति ही हैं इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है ऋषि परम धर्मात्मा नारदो भगवान प्रभु तब्य हृदय माते भूदत्र संतय ये तुम्हारे पति अभेद्य हृदय वाले परम धर्मात्मा प्रभु भगवान नारद मुनि ही हैं इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं होना चाहिए शान्यता बहुविधम पर्वते महात्म सापदोष तम भर श्रुवा प्रतिमागत पर्वत सर्गम नारद महात्मा पर्वत के बहुत भुछ समझाने बुझाने पर पति के साप दोष की बात सुनकर सुकुमारी का मन स्वस्थ हुआ तत्पश्चात पर्वत मुनि स्वर्ग में लौट गए और नारद जी सुकुमारी के घर आए वासुदेव वाच प्रत्यक्ष करता सर्वस्या नारदो भगवान ऋषि ऐसा पृष्ठो यथावृत्तम नरोतम श्री कृष्ण कहते हैं नरश्रेष्ठ भगवान नारद ऋषि इन सब घटनाओं के प्रत्यक्ष हैं तुम्हारे पूछने पर ये सारी बातें बता देंगे तो ये महाभारत शांति राज नारद महाभारती राजुशासन पर इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राज राजधर्मानुशासन पर्व में नारद और पर्वत का उपाख्यान विषय तीसवा अध्याय पूरा हुआ